बाहर आते ही पता चला कि राघव गायब हुई लड़की सोमानी चक्रवर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हुआ है राघव ने बताया कि सोमानी आज से पांच साल पहले गायब हुई थी और तब उसकी उम्र मात्र तीस साल ही थी सोमानी के फादर की एक छोटी सी शॉप थी सोमानी लापता होने वाले दिन सुबह ही घर से निकली थी उसके घर वालों को लगा की वो शॉप ओपन करने जा रही है लेकिन उस दिन के बाद से उसका आज तक कुछ पता नहीं चला जिस तरह से सुनीता मेहता और उनके पति गायब हुए ठीक वैसे ही सुमानी भी गायब हुई थी हाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी पता चली थी कि सुमानी का जो पुराना घर था वो सुनीता मेहता के पुराने घर के पास में ही था दरअसल ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उनका घर महाराष्ट्र के ही बदलापुर जिले में था और वही की ये सोमानी भी रहने वाली थी ये खबर सुनते ही नैना को कुछ शक हुआ वो तुरंत ही ब्यूरो चीफ पियूष की फैमिली से पूछताछ करने के लिए चल पड़ी फिर ब्यूरो चीफ की एक कजिन सिस्टर से पता चला कि वो सोमानी चक्रवर्ती को जानती है उसने बताया कि जब वो छोटी थी तब जिस स्कूल में थी उसी में सोमानी भी पढ़ा करती थी लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसके फादर ने यहाँ मुंबई आकर अपनी शॉप ओपन कर ली थी और फिर उनकी पूरी फैमिली यहीं शिफ्ट हो गई थी और अब तो सोमानी की फैमिली से उनका कोई कनेक्शन भी नहीं था इसके साथ ही पियूष की कजिन सिस्टर ने ये भी कह दिया ये भी कह दिया था कि उनकी सुनीता आंटी शायद ही सोमानी को जानती रही होंगी ये सब सुनकर तो नैना का सिर ही चकरा उठा बैंक सुनीता की लाश उनके पति का गायब होना और ये सोमानी चक्रवर्ती के नाम का लॉकर और खुद सोमानी का गायब होना पूरी कहानी उलझी हुई थी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसका किसके साथ कनेक्शन है नैना जब भी इस तरह की किसी मुसीबत में होती है उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो सिर्फ उसे विक्रांत की ही याद आती है नैना को इस पर अब पूरा भरोसा हो चुका था क्योंकि वो कमीना हमेशा सबसे अलग सोचता है इसलिए नैना अब इस केस को लेकर विक्रांत का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती थी वो ऑफिस में इधर उधर टहलते हुए विक्रांत को खोजने लगी विक्रांत काफी देर से नजर नहीं आ रहा था विक्रांत को ढूंढते हुए विक्रांत केबिन के पास पहुंच गई लेकिन विक्रांत इस वक्त अपने केबिन में भी नहीं था वहां बगल में सुनिधि अपने कम्प्यूटर पर नजरे गढ़ाए कुछ काम कर रही थी ऐसे में नैना ने सुनिधि की तरफ देखते हुए पूछा वो कमीना विक्रांत किधर गया विक्रांत सर अभी इधर ही तो थे कहा गायब हो गया अचानक से सुनीदी ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा चलो चलो एक और, एक एक और और विक्रांत ने अपने हाथ में का एक मग उठाते हुए कहा इस वक्त वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ बैठा बियर पी रहा था न, आह मजा आ गया अपने साथ के लोगों के साथ बियर पीने के साथ विक्रांत खूब ठहाके के साथ हंसने लगा विक्रांत के इस खास ब्लांड दोस्त का नाम सरताज था ये वही गली छाप गुंडा था जो कि हर कदम पर विक्रांत के साथ खड़ा रहता है विक्रांत की एक आवाज पर यह ब्लांड अपनी गैंग के साथ मरने मारने को उतारू था और फिर विक्रांत भी इनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ दोस्ती निभाता था अक्सर इनको पार्टी देकर इन्हें खुश करता रहता था इसके साथ ही विक्रांत उनके लिए भी हर मौके पर खड़ा रहता था अगर उन्हें कुछ होता तो विक्रांत भी उनके लिए अपनी जी जान देने को तैयार रहता है सरताज ने एक बीयर की एक और सिप लेते हुए कहा मैंने सुना है की डी नगर ब्रांच में कोई बैंक हुई है वो तो आपका ही ब्रांच है न आप बिजी नहीं है आज आपको इतना टाइम कहां से मिल गया कि आप हमारे साथ बैठकर बीयर मार रहे हैं उफ़ विक्रांत ने खांसते हुए कहा अभी की कुछ बात मत करो मैं अभी थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ मुझे आराम कर लेने दो ठीक <laughs> है ठीक है ठीक है सर एक लड़के ने विक्रांत की तरफ बियर का गिलास बढ़ाते हुए कहा ये लीजिए इसे पीजिये आप ये हुई ना बात लाओ विक्रांत ने एक घूट में ही गिलास का सारा बीयर घटक लिया अच्छा चलो ये बताओ कि आखिर इस तरह की बैंक रॉबरी कौन कर सकता है रॉबरी केस का ध्यान आते ही विक्रांत के दिमाग में आया कि क्यों ना इन रोड छाप गुंडों से भी इस पर राय ली जाए सर कोई बेवकूफी होगा बीच बाजार में मौजूद बैंक के भीतर घुस कर रॉबरी करना किसी सिरफरे का ही काम हो सकता है या तो कोई बहुत ज्यादा बहादुर होगा इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता की कोई इतनी बड़ी हिम्मत करेगा गैंग में से एक आदमी बोल पड़ा हाँ यहाँ तक मैंने खुद उस तरह की डकैती सिर्फ फिल्मों में देखी है रियल लाइफ में भला कोई ऐसा काम करने की हिम्मत कहाँ से जुटा सकता है पक्का कोई सिरफरा ही होगा एक दूसरा आदमी बोल पड़ा आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है बैंक वगैरह में इतनी हाई सिक्योरिटी के इंतजाम रहते हैं फिर भी ना जाने कैसे वो बैंक में घुस कर, रॉबरी करके आराम से बाहर भी निकल गया जबकि हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है फिर भी इनकी हिम्मत तो देखो और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग भागकर जाएंगे जाएंगे और जो पैसे लूटकर भागे हैं उसे कहां और कैसे खर्च करेंगे ये समझ नहीं आ रहा गैंग का लीडर और विक्रांत का खास सरताज बोल पड़ा हम्म सही बात बी सड़क पर बैंक में रॉबरी सच में बहुत हिम्मत का काम है ये तो सीधा सीधा सुसाइड है विक्रांत ने मन ही मन सोचते हुए कहा उसके बाद उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम लोग थोड़ा अपने आँख कान खुले रखो और इस केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत मुझे बताना क्योंकि ये बैंक रॉबरी से जुड़ा मामला है तो अगर तुम लोगों ने लुटेरों को पकड़वा दिया तो समझ लो तुम्हारी लॉटरी लग गई है विक्रांत का ऑफर सुनकर सभी दंग रह गए उनके चेहरे पर पैसे कमाने की लालसा देखी जा सकती थी उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए तुरंत ही सहमति में सिर हिला दिया अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है टीवी पर मतलब पुलिस अभी तक लुटेरों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई है न सरताज ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की खबर बाहर नहीं करना चाहता था लेकिन जो बात सरताज कह रहा था वो सही भी थी क्योंकि तो अगर पुलिस को अभी तक लुटेरों के बारे में कुछ भी पता चला होता तो जरूर न्यूज बाहर आ गई होती तो न चाहते हुए भी विक्रांत को सरताज की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाना पड़ा कोई बाहर का आकर बैंक रॉबरी करके चला गया सरताज के गैंग के एक सदस्य ने कहा अच्छा क्यों विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा पता नहीं मैंने गैस किया है अब चुप रह तू अकल है नहीं गैस किया है सरताज ने उसे डपटते हुए कहा किज की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा अरे सर आपको नहीं लग रहा क्या सरताज ने अभी बिना किसी सोच विचार के ये बात कही थी अक्सर फिल्मों में ऐसा ही होता है अच्छा फिल्मों में देखा है तुमने अच्छा छोड़ो ये सब चलो पहले एक ड्रिंक बनाओ मेरे लिए विक्रांत ने अपना गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा ओ हाँ लाइए गिलास दीजिए इसके बाद उसने विक्रांत के गिलास को बीयर से भरकर फिर से उसके हाथ में पकड़ा दिया फिर ने एक सिप ड्रिंक लेते हुए कहा, अच्छा मैं तुम लोगों के पास एक और बात करने के लिए आया था दरअसल अब मेरे पास काफी पैसे आ गए है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस कर लू कुछ आइडिया है तुम लोगों के पास अरे हाँ मेरे पास बहुत सही आइडिया है गैंग में से एक बंदे ने कहा सर आप बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर दीजिए और वहां ऑटो पार्ट्स भी रख लेंगे बहुत कमाई है सर अपन पहले यही काम करता था चुप कर साला। दूसरे लड़के ने इसे चुप कराते हुए कहा बाइक रिपेयरिंग करेंगे सर पागल हो रखा है क्या सर आप ना मेरी मानो एक बार शॉप खोल लो वहा मैं बैठ जाया करूंगा बहुत अच्छा बाल काटता हूँ मैं अब गधे के गधे हो तुम सब ज ने उसे भी चुप कराते हुए कहा सर आप इन बेवकूफों के चक्कर में मत पड़िए मेरी मानिए तो आप ना एक पूल खरीद लिया। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था आखिर मैंने इन रोड छाप लोगों से बिजनेस का आइडिया मांगा क्यों उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ बड़े बिजनेस की मुझे लाख दो लाख नहीं बल्कि करोड़ो इन्वेस्ट करना है समझे तुम लोगों के पास अकल भी है जरा सी ये रोड साइड छोड़कर थोड़ा ऊपर भी उठो ओह इतने पैसे तीनों ने हैरानी से अपना सिर पकड़ लिया उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत जैसा पुलिस का नौकरी करने वाला व्यक्ति इतने सारे पैसे भी रख सकता है एक स्कूल कैसा रहेगा? आजकल तो लोग स्कूल खोल कर करोड़ों कमा रहे है इस बार सरताज ने अपने सोचने का स्तर थोड़ा बढ़ाया था हाँ स्कूल खोल दू जहाँ तुम्हारे जैसे चोर और गली छाप लोगों को टीचर बना दू ताकि तुम आने वाली नस्लों को भी अपनी चोरी सिखा दो विक्रांत सरताज की तरफ घूरते हुए बोला। सरताज का सिर भी शर्म अच्छा एक मॉल कैसा रहेगा आखिर में विक्रांत ने खुद ही बिजनेस आइडिया निकाला मैं सोच रहा हूँ की एक शॉपिंग मॉल खरीद लू उसमें बार बार शॉप भी रहेगी ऑटो पार्ट की भी शॉप रहेगी एक स्विमिंग पूल भी रहेगा तुम तीनों के तीनों वहाँ अपना अलग अलग शॉप खोल लेना बोलो वाह सर वाह क्या आइडिया है सरताज ने चहकते तो हुए कहा सर मैंने आज तक किसी को अपना गुरु नहीं माना था आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसे मैंने अपना गुरु माना है और सर मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश हूँ आप गुरु बनने के ही लायक हैं